उस दानव को अपने ऊपर चढ़कर आते हुए देखकर, जो कि दश अक्षोहिनी सेना से समावृत था संपत सरस्वती देवी क्रोध से उस संग्राम में अभिदृत हो गई थी संपतकरी के समान ही शक्तियों से वह समिधिष्ठित थी उसके अश्व और मध्म गज थे उसने दानवों की उस सेना का विमर्दन कर दिया था परस्पर में यह बहुत ही तुमुल युद्ध हुआ था जिसमे सभी और किल की ध्वनि हो रही थी धूम मान हो रही थी और भेरियां बजाई जा रही थी इधर उधर बहुत बड़ी रुधिर की नदी बह निकली थी शक्तियों के द्वारा जो सहस्रों दानव मार सहसरो गिरा दिए थे उनके ही रुधिर की नदी बह चली थी बाणों के द्वारा काटी गई ध्वजाएं पड़ी हुई थी जिनमें उनके छिन्न विस्तृत हो गए थे तथा उनके ही साथ उन दानवों के छत्रों का समुदाय भी गिरा हुआ था युद्ध की भूमि रुधिर से लाल हो गयी थी उसी में दानवों के छत्र पड़े हुए थे उस समय में संध्या कालीन चंद्रमा की लालिमा से तुलना हो रही थी ज्वालाओं के समुदाय वाला कल्पांत की अग्नि के ही समान चारु पयोनिधि में दैत्यों की सेनाओं को शक्तियों के समूह ने परिवारित कर दिया था शक्तियों के समुदाय के जा शस्त्रों की धारों से कटे हुए दानवों की कन्दराए तथा मुंडो की राशिया उस रणस्थल में भूमि पर पड़ी हुई थी उन मुंडो में हाथों से अपने होठो को चबाते हुए तथा भ्रिकुटियाँ करते हुए और क्रोध से लाल नेत्र स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और वे इतनी अधिक संख्या में थे कि समस्त धरणी एक समान हो गया था अर्थात सर्वत्र नर मुंड ही मुंड दिखाई दे रहे थे इस प्रकार से जब महान भीषण एवं परम घोर युद्ध हो रहा था तो उस समय में जबकि संपूर्ण जगत के लिए वह बहुत ही भयंकर था वे सब शक्तियाँ अत्यंत क्रुद हो गयी थी और उन्होंने दैत्यों की सेनाओं का विमर्दन कर दिया था संपत देवी के सैनिकों से समाहत होकर वहां दानव इधर उधर शक्तियों के शस्त्रों से प्रताड़ित होकर मूर्छा को प्राप्त हो गए थे और अंत में विनष्ट हो गए थे इसके अनंतर अरियो का दमन करने वाले दुर्बंध ने भगन हुए अपने सैनिकों को समाश्वासन दिया था और फिर एक ऊट पर चढ़कर वे तुरंत ही सेना के ऊपर आक्रमण करने लगा था दीर्घ ग्रीव निष्ठुर तोदन वाला समुन्नत होकर पीछे दुर्मत के साथ अधिष्ठित था और उसका वाहन वह ऊंट वहाँ से चल दिया था उस के वाहन वाले दुष्ट के पीछे अन्य दानव भी बड़े ही क्रुद्ध होकर अनुगमन कर रहे थे और वे अन्य दानवों को समाश्वासन देते दे जा रहे थे जो कि शक्ति के साथ युद्ध करने में डरे हुए थे उल्लसित फलों वाले भालो से समस्त दिशाओं को अवकीर्ण कर दिया था और संपत देवी की सेना का जो समूह था उसको इसी तरह से ढक दिया था जैसे मेघ जलों के द्वारा वन को आवृत कर दिया करते हैं। उस दुसत्व वाले के द्वारा बहुत ही वानों से ताड़ित हुई संपत्ककरी देवी की सेना क्षण भर के लिए रण स्थल में स्तंभित ही हो गई थी इसके अनंतर महान क्रोध से लाल नेत्रो को धारण करती हुई संप दम्बिका नामक गज आरोप समारूढ़ होकर इस दानव के साथ युद्ध करने लगी थी कुछ थोड़ा चंचल कंकड़ की क्वनड की ध्वनि से विशेष सुंदर उसके करने उस युद्ध में धनुष की मौरवी को कानों तक खींचा था हाथ के हल्के पन से न तो मौरवी को खींचते हुए देखा था और न उसके छोड़ने को ही देखा था केवल शर के धारण करते ही देखा गया था जो धनुष पर लगाया था शीघ्र ही अरकम्बर के संपर्क से प्रतिफलित फल वाले के चाप से गिरे हुए शत्रुओं का संदाह कर देते दे थे उस देवी का और दुर्मत का अत्यंत ही अद्भुत युद्ध हुआ था, जो कि परस्पर में एक दूसरे के संघट से विस्फुलिंग निकलने वाले वाणों के द्वारा किया गया था संपत देवी और उस सुरों के शत्रु के प्रसृत वाणों से सर्वप्रथम ऐसा अंधकार हो गया था जिसने सूर्य के तेज के आलोक को भी तिरस्कृत कर दिया था इसके पश्चात के अत्यंत संघट से समुद्न विस्फुलिंग हो गए थे फिर वे विस्फुलिंग इधर उधर भ्रमण करने की चातुरी वाले हो गए थे सुंदर श्रोणी वाली उस देवी के द्वारा अधिरूढ़ गज जो रण कोलाहल नाम वाला था उसने उस संग्राम में बहुत प्रकार का पराक्रम प्रदर्शित किया था उस गज ने कुछ असुरों को तो अपनी सूढ़ से और कुछ दैत्यों को अपने पदों की चोट से, तथा कुछ को अपने तीक्ष्ण दांतों के मूसलों की चोट से मार डाला था बाल कांड से अन्यों को चोट दी थी तथा अन्यों को फेतकारों के द्वारा शत्रु को निहत किया था कुछ को अपने शरीर के द्वारा मर्दित किया था एवं अन्य शत्रुओं को अपने नखों के प्रहारों से मार डाला था कुछ दैत्यों को उस गज ने पृथुमाना भी घाट से विमर्दित कर दिया था इस तरह से उस सम्पत देवी के हाथी ने बहुत ही कौशल से पूर्ण अपना चरित्र दिखाया था सुदुरमद ने परमाधिक क्रोध से लाल होते हुए एक सुदृढ़ बाण से उस सम्पतरी देवी के मुकुट में स्थित एक मणि को गिरा दिया था इसके अनंतर क्रोध से लाल नेत्रों वाली उस देवी के द्वारा छोड़े हुए बाणों से शीघ्र ही वक्ष में विक्षत हुआ था और उस दुर्मद ने अपने प्राणों को त्याग दिया था इसके अनंतर शक्ति की श्रेष्ठ सेनाओं ने किल किल की ध्वनि की थी और उन्होंने उस दैत्य के जो परम श्रेष्ठ अन्य सैनिक दानव थे उन सबको मार गिराया था मरने से बचे हुए जो भी दैत्य थे वे सब शक्ति के बानों से चोटिल होकर उस रण की भूमि से भाग गए थे और शून्यक में जाकर छिप गए थे उनके द्वारा शक्ति द्वारा किए हुए युद्ध के वृत्ता का श्रवण करके वह दानवेश्वर बहुत ही क्रुद्ध हो गया था उदग्र नेत्रों वाला वह अपने प्रचंड प्रभाव से आत्मा से दीप्यमान जैसा हो गया था और उसने युद्ध करने के लिए अपने खड़क को उठाया था और उसने समीप में ही स्थित सेनापति कुटिला से कहा था किस प्रकार से उस महादुष्टा नारी ने बड़े भारी बल वाले दुर्मत को युद्ध में मार गिराया है यह विधाता का क्रम बड़ा कष्टदायक है ऐसा महान बल तो न देव में है और न यक्षों में ही है और उर्गेंद्रो में भी ऐसा बल विद्यमान नहीं है वह तो ऐसा बलवान था कि उसको मारने वाला कोई भी नहीं था वह दुरमत भी उस अबला के द्वारा मारा गया है अब उस परम दुष्टा नारी को जीतने के लिए और उसकी चोटी बल पूर्वक खींच लाने के लिए युद्ध के परम दुरमठ कुटिलाख्य सेनापति को शीघ्र मेरे पास भेज दो इस प्रकार ऐसी उसने कुटिला को भेजा था महान बलवान प्रचंड बाहुओं वाले कुरंड को स्वामी के सामने बुलाया था उस कुरंड ने वहां आकर स्वामी के लिए प्रणाम किया था और कुटिला ने उससे कहा था कि जाओ और सैनिकों को तैयार करो आप तो माया के फैला देने में बहुत चतुर हैं और विचित्र प्रकार के युद्ध करने में महान पंडित हैं और आप कूट युद्ध करने में भी बहुत निपुण है अब जाकर उस नारी का परिमर्दन करो इस तरह से स्वामी के ही आगे उस कुटिला के द्वारा उसको आदेश दिया गया था फिर वह चंड विक्रम वाला कुरंड शीघ्र ही नगर से निकलकर चला गया था वह 20 अक्षोही सेना से परिवृत्त था और अपने हाथी अश्व तथा पैदल सैनिकों से इस भूमंडल को वह मर्दित कर रहा था दुर्मद का बड़ा भाई परम प्रचंड कुरंध युद्ध स्थल में गया था वह धीर वाला जब युद्ध स्थल में गया था तो इतनी धूली उड़ने लगी थी कि सभी दिशाएं उससे भर गई थी वह शोक और रोष से भरा हुआ था और बड़े वेग वाले अश्व पर समारूढ़ होकर वहाँ पर गया था उसने परमाधिक ऊंची आवाज वाली टंकार से युक्त शारंग धनुष लेकर संपत्करी की बड़ी भारी सेना पर शरों की धाराओं की वर्षा की थी उसने संपत्करी ऐसी कहा है पापे युद्ध करने में दुर्मद मेरे छोटे भाई को हनन करके विक्रांति के लवलेश वाले इस महान मत को व्यर्थ ही कर रही है अब आपको मैं इन नाराचों के मंडलों से यहीं पर यमराज की पुरी को पहुंचा दूंगा। अब तू मुझको को देख ले ये रण पूतनाए तेरे अतीब स्वादिष्ट रम्य तेरे शरीर के बिलो से निकला हुआ अपूर्व अंगना का रुधिर पान करे मेरे छोटे भाई के वो तूने बड़ा अनर्थ किया है उसका यही परिणाम है ये दुष्टे अब तो उस फल को भोगेगी और अब तो मेरी भुजाओं के बल को देख ले करीवर विराजमाना उस सम्पत्ी को इस प्रकार फटकारते हुए उसने अपनी सेना को शक्ति की सेना के विमर्दन करने के लिए प्रोत्साहन दिया था इसके पश्चात उस चंडी ने महान ओज वाले कुरंड की सेना का विमर्दन करने के लिए उद्युत होकर अपनी सेना को उत्साहित किया था उस अपूर्व युद्ध ऐसी समुत्पन्न कौतुक वाली अश्व पर समारूढ़ा होती हुई वहां आकर स्नेह के सहित यह वचन उससे बोली थी हे hey सखी हे hey सम्पत प्रीति से मेरी वाणी का श्रवण करो इसके साथ युद्ध मुझे करने दो मेरा युद्ध करना गुणोत्तर है क्षण भर के लिए तुम शांत हो जाओ यह मेरे ही द्वारा युद्ध करेगा आप मेरी सखी हैं, इसीलिए यह याचना मैंने की है इसमें कुछ भी संशय मत करना इस प्रकार के संपर देवी के वचन का श्रवण कर उस शुचि स्मिता ने कुरुंड के समक्ष में उठी हुई सेना को वापस कर दिया था इसके उपरांत बाल सूर्य की आभा वाली शक्तियों ऐसी समिधिष्ट हुई थी वायु के समान वेग वाले इसके अश्व समुद्र की तरंगों के ही समान थे वे अश्व परम प्रखर खुरों के पुटो से भूमि को बार बार उल्लिखित कर रहे थे और एक ही प्रवाह ऐसी उस कुरुंड की सेना के सामने आकर उपस्थित हो गए थे वलबा के विभाग कृतियों में संवर्तन और निवर्तन में गति में चारों में पांच प्रकार का उनके खुरों का पातन था और नाम ले लेकर प्रोत्साहन देने में कर पदाग्र योनियों से चतुरा और अश्वों के हृदयों के ज्ञान रखने वाली उस युद्ध में विद्यमान थी अश्व पर स्थित अंबिका की सैन्य शक्तियों के साथ दानव करंट के द्वारा प्रोत्साहित धुरमद दानव युद्ध कर रहे थे इस प्रकार से शक्तियों का और सुर दिशो का युद्ध प्रवृत्त होने पर अपराजित नाम वाले तथा अत्यधिक वेग युक्त अश्व पर समारोह होकर उस दुष्ट आचार वाले कुरंड के ऊपर अश्वरूड़ा ने आक्रमण किया था उसकी चोटी हिलने से परम सुभगा थी तथा शरद काल के चंद्रमा की कला के समान ही अत्यंत उज्जवल थी संध्या के समय में अनुरक्त चंद्र के मंडल के समान सुन्दर मुख वाली थी वह समर में भी स्मित ऐसी समन्वित थी तथा उसने मणियों से विनिर्मित धनुष को ग्रहण कर रखा था उस तुर्गा नना ने उस कुरंड के ऊपर बाणों की धाराओं से उसे अवकीर्ण कर दिया था तुर्गा के द्वारा प्रक्षिप्त बाणों ने दिशाओं के अंतरों को भी समाक्रांत कर दिया था जिनमें सुवर्ण के पुंक थे ऐसे शर दशो दिशाओं में फैल गए थे परम प्रचंड विक्रम वाला वह कुरंट अपने छोटे भाई दुर्म का जो अग्रज था उसने भी अपने शारंग से फेंके हुए बाणों से उस अश्वरूढ़ा को ढक दिया था उस अश्वरूढ़ा का जो अश्व था उसने भी अपने प्रचंड खुरों के पुटों के द्वारा अत्यंत वेग से शत्रु की सेना का खंडन करते हुए दानवों का बहुत अधिक मर्दन किया था उस अश्व की हिम हिनाहट की ध्वनि बहुत दूर तक उत्पाद के समुद्र की ध्वनि के ही तुल्य थी उस घोष ने भी वैरी के द्वारा लाए हुए सैन्यों को जो बहुत अधिक थे सबको मूर्छित कर दिया था उस हयासना ने उस दैत्यों के चक्र में जो भी इधर उधर प्रचलित थे उन पर अपना पासा युद्ध जो आकृति वाला तथा परम दिव्य था, था। छोड़ दिया था। उस पाश से करोड़ों अन्य भुजंगों के समान भीषण पाश निकले थे जिन्होंने उस दैत्य की संपूर्ण सेना को बांध बांध कर विशेष रूप से मूर्छित कर दिया था इसके अनंतर सैनिकों के बंधन से वह कुरंड बहुत ही अधिक क्रुद्ध हो गया था और उसने अपने एक बाण से उस अश्वारूढ़ा के मनियो के धनुष की मोरवी को काट डाला था जिस धनुष की मोरवी कट गई थी उस धनुष को उसने त्याग दिया था और वह हयानना अत्यंत ही क्रुद्ध हो गई थी फिर उसने उस दुष्ट मती वाले के वक्र में अपना अंकुश डाला था जलते हुए उस अंकुश से जिसके जीवित रहते हुए ही रुधिर पी लिया गया था वह कुरंड वज्र से ध्रुम के ही समान भूमि पर गिर गया था उस अंकुश से निकली हुई कुछ परम पूतनाएं उसकी सेना के पास से निशंत भक्षण करके क्षय को प्राप्त हो गई थी बीस अक्षोहीनी सेनाओं के स्वामी उस कुरंड के इस प्रकार से निहत हो जाने पर जो भी मरने से बचे हुए दैत्यगण थे वे शीघ्र ही वहाँ ऐसी भाग गए थे उस युद्ध में छोटे भाई के साथ कुरंध को शक्ति की सेनाओं ने मार डाला था जब यह वृत्तांत शून्यपुर के स्वामी ने सुना था तो वह भी भुजंग के ही तुल्य लंबी श्वास लेने लगा था